प्रश्नोत्तर दीपमाला दोष विचार एवं निवारण जिज्ञासा कृपया कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे अशांत मन शांत हो जाए समाधान जगत के व्यवहार में मन अशांत रहना स्वाभाविक है जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष की हिलती हुई टहनी पर बैठकर चाहे कि मेरा शरीर स्थिर हो जाए या गंदगी वाले स्थान पर बैठ कर, चाहे कि मेरा शरीर शुद्ध रहे तो ऐसा असंभव है इसी प्रकार अपने मैं को इस अशुद्ध शरीर के साथ जोड़कर कोई शुद्ध नहीं रह सकता है यह मैं शुद्ध तभी रह सकता है जब किसी शुद्ध को पकड़कर व्यवहार करे व्यवहार में भी हम देखते हैं कि, कि किसी विषयी व्यक्ति का स्मरण होता है तब मन में विकार मालूम होता है और किसी महात्मा का स्मरण होता है तो मन शुद्ध मालूम होता है अतः मन अपने में शुद्ध अशुद्ध अथवा शांत अशांत नहीं है जिसके साथ इसको संबंधित करें उसी का गुण दोष इसमें दिखाई देता है इसलिए मन को शांत करने का सरल उपाय यही है कि शांत वस्तु के साथ इसको जोड़ दीजिए जैसे जब तक दृष्टि चलचित्र में रहती है तब तक उसमें चंचलता रहती है क्योंकि चलचित्र तो बदलता रहता है पर यदि आपके दृष्टि पर्दे पर केंद्रित हो जाए तो चित्र भले ही दौड़ते रहें आपका उनसे कोई संबंध ही नहीं बनेगा ये आपकी दृष्टि को चंचल नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार शांत रूप अपना स्वरूप जो परमात्मा है उसी को लक्ष्य करके व्यवहार करो तो आपके मन को कौन अशांत कर सकता है जिज्ञासा व्यक्ति में इच्छाएं स्वतः उपस्थित है या उससे अनुमोदित होकर समाधान इच्छाएँ संस्कार बस उत्पन्न होती है उनका उत्पन्न होना व्यक्ति के बस में नहीं है हाँ वे आगे तभी बढ़ेंगे जब व्यक्ति उन्हें अनुमोदित करेगा जैसे राष्ट्रपति कुछ नहीं करता मंत्रिमंडल ही किसी बिल को पास करता है पर वह बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना पास नहीं होता ऐसे ही आप में इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मेरा हाथ ऊपर उठे पर उस हाथ उठने में आपकी स्वीकृति न मिले तो वह नहीं उठेगा किसी न किसी रूप में व्यक्ति इच्छा का अनुमोदन करता ही है चाहे वह जानकर हो या अनजाने आगम शास्त्र का भी यही सिद्धांत है भगवान ने भी गीता में काम को मारने की प्रशंसा में कहा है एवं बुद्धे परम बुद्धवा जातमान मात्मना तुम बुद्धि आदि से परे हो अर्थात तुम्हारा बल उनसे ज्यादा है वे सब तुम्हारे लिए हैं तुम उनके लिए नहीं हो अतः यह समझना चाहिए कि इच्छाएं चाहे स्वतः उत्पन्न हो फिर भी व्यक्ति अपने बल से उनको रोक सकता है जिज्ञासा अहंकार भी मन बुद्धि चित्त के समान अंतकरण की एक वृत्ति है फिर अहंकार को हे क्यों मानते हैं समाधान अंतकरण की संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं निश्चयात्मिका वृत्ति को बुद्धि कहते हैं और विषय को प्रकाशित करने वाली वृत्ति को चित्त कहते हैं अहम करोती अहंकार अहम करने वाली वृत्ति को अहंकार करते हैं इस वृत्ति में एक दोष है कि यह व्यक्ति को समर्पित नहीं होने देती और परमार्श के लिए सबसे बड़ा दोष यही है बुद्धि अपने आप में शुद्ध है जब तक उसका अहंकार से संयोग नहीं होता अहंकार बुद्धि को समझाता रहता है अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम माँ प्रतिबोधय उत्थितें परमानंदे न तम ना हम जगत हे बुद्धि इस सोए हुए अधिष्ठान स्वरूप को मत जगाओ यदि वह परमानंद स्वरूप जग गया तो न तुम रहोगे न मैं रहूँगा और नहीं यह जगत रहेगा अहंकार से युक्त हुई बुद्धि विषय को समझने में कम लगती है और इसे काटने में ज्यादा लगती है इसलिए अहंकार को परमार्श मार्ग में बाधक और हेय माना जाता है